मुक्ति का वर्णन या मुक्ति दो प्रकार मुक्ति दो प्रकार की एक सद्यो मुक्ति और एक कर्म मुक्ति भगवान के अवतारों का वर्णन करते हुए चौबीस अवतार चौबीस अवतारों का वर्णन करते कर्म मुक्ति और उसकी मुक्ति का वर्णन किया सद्यो मुक्ति कैसे होती है कर्म मुक्ति कैसे होती है महाराज जी और दोनों का से का, का के कैसे, के तो और और को कैसे प्रेरित कर दीजिए और छो चक्रों का करके प्राण सत्यो मुक्ति अक्रमु किसको कहते हैं थे चले तो चले तो मैं के लिए, मैं के लिए चले तो ध्यान से सीधा रास्ताओ लखनऊ से निकल आओ तो चले गए घूमने घूमने रायगढ़ और घूमते हुए शहर करते हुए, आगे हुए तो इसका नाम सुखदेव जी सुखदेव जी कहते हैं आपने जो प्रश्न मुझसे किया है उसका उत्तर <laughs> <laughs> <आग्णी। laughs> हमारे मन में दे तो कोई बात आती है बताया तो मेरे गुरु जी ने लेकिन हमसे कोई पीछे तो मेरी बुद्धि में सो नहीं आ गई मेरा भाव ये तो नहीं ये तो मेरे भगवान, भगवान, मेरे मरने बात आई और मैं कह रहा हूं तो मेरे मौलिक विचार है क्या कहते हैं अगर व्याज के विचार हो गौम के विचार हो आज के विचार हो के के विचार विचार हो, हो, भगवान के के विचार हो, लिए तैयार ये भाव के हम उसको करते मौलिक भाव का नहीं करते हम हमको परंपरागत भाव का संप्रदाय हम भाव संप्रदाय तो विचार ठाकुर के मिलन के द्वारा ठाकुर के कृपा के द्वारा आवेदन विचार का स्वागत करती है। करते विचार का स्वागत जैसा आपने प्रश्न किया है वैसा परीक्षित किया था तो कोई आपको समा का परीक्षित राजा जैसा प्रश्न किया है ऐसा ही प्रश्न बिजुर्ग किया तो परीक्षित ने कहा बुजुर्ग का समागम कैसे हुआ राजाक्षण सुनवाद कैसे हुआ तो जाओ सुनना चाहते हैं। मैं बिल्कुल चाहता रहा तेन स्वगृहत् यद्वाय मंत्रो भगवान्खिश्वर रविवेश पर जी महाराज ने पूछा कि महाराज मैत्रेय जी और विदुर जी का समागम कब तो हो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं बिदुर जी का बड़ा महत्व है विदुर जी साधारण व्यक्ति नहीं है विदुर जी बहुत बड़े त्यागी हैं विदुर जी कितने बड़े त्यागी हैं कि उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया अपने घर का परित्याग कर दिया कैसा घर था त्यक्ता स्वगृह वृद्धिवत्त वत स्वगृह त्यक्वा अपने संपन्न घर को उन्होंने छोड़ दिया विदुर जी की कथा के दो पक्ष हैं एक महाभारत की परंपरा से और एक श्री भक्तमाल की परंपरा से और श्री भागवत जी दोनों का समर्थन करते महाभारत की परंपरा से विदुर जी बड़े धनाढ़ है उनका सुंदर महल है जैसे श्री धृतराष्ट्र जी महाराज का है धृतराष्ट्र जी के बराबर ही उनका महल है उतना ही सुख उतनी ही संपत्ति उतना ही सब कुछ लेकिन भक्तमाल की परंपरा से श्री विदुर जी महाराज भी नहीं है हमको तो भक्तमाल की परंपरा के विदुर अच्छे है विदुर जी महाराज के घर में साक्षात भगवान श्याम सुंदर आए पधारे कहीं कोई पूछा पूछाना होगा तो पधार गए होंगे ऐसी बात भगवान पधारे ये बिदुर और विदुरानी ये दोनों ठाकुर जी के अन्य भक्त थे भगवान कृष्ण दूत बनकर के आने वाले हैं यह समाचार समस्त हस्तिनापुर में फैले। गया विदुरानी जी बार बार पूछती विदुर जी महाराज से स्वामी भगवान कृष्णा आने वाले क्या हमारे घर में नहीं आ सकते बिदुआ पगली है हमारे घर में बैठने के लिए जगह भी नहीं है स्वागत करने के लिए हमारे पास कोई साधन भी नहीं है चरण प्रक्षारण करने के लिए हमारे पास उनके अनुरूप वर्तन भी नहीं है पात्र भी नहीं ना हमारे पास पात्र है ना हमारे पास साधन है अर्चना का न हमारे पास बैठाने का साधन है भक्त का दैनी है उनके पास साधन भी था उनके पास पात्र भी था और उनके पास स्थान भी था महाभारत की दृष्टि से देखो तो महल था स्थान के नाम पर साधन के नाम पर अर्बुद रुपए थे पात्र की जगह पर मणिमय पात्र थे महाभारत के भी श्रीराम भक्तमाल के भी अनुसार रहने का की झोपड़ी तो थी ही पानी के कुछ साधन तो थे ही का पात्र भी था पात्र भी था साधन भी था स्थान भी था जिनके चरणों में बैठ के हमने श्रीवर भागवत का अध्ययन किया है मेरे पितामह मेरी परंपरा की संपत्ति है कोई हमने इसको पढ़ा लिखा नहीं वो कहा करती थे विदुर जी स्थान दूसरे को देते हैं साधन संपन्न दूसरे को बनाते हैं और पात्रता भी दूसरे को प्रदान करते हैं भगवान कृष्ण चंद्र के मंगल में के पधारने की जो पात्रता है योग्यता है यह दूसरों को प्रदान करते हैं इनकी तो चर्चा ही करती ये पात्रता दूसरों को प्रदान करती है, दूसरों को साधन संपन्न बनाती है, और ठाकुर को लाकर के दूसरों के चरणों में स्थान दे देते हैं स्थान से भी धनी है साधन से भी धनी है और पात्र से भी धनी है। ये रिद्धिमत की व्याख्या हो रही भागवत में रिद्धिमत आया है अपने रिधिमंत रिद्धिमंत घर को छोड़ा अपने संपन्न घर को छोड़ा अगर महाभारत की परंपरा ले रहे तो ठीक भौतिक संपदा से संपन्न घर को छोड़ दिया और यदि भक्तमाल की परंपरा ले तो भागवत गलत हो जाएगी कहे नहीं तो भक्तमाल गलत हो जाएगा कहे वो अभी नहीं भागवत जी दोनों की परंपरा का पालन कर रही थी भागवत जी दोनों की परंपरा का पालन कर रही है महाभारत की परंपरा से भौतिक समृद्धि से संपन्न था रिद्धिमत और महाभारत की परंपरा से वह घर परम संपत्तिशाली था संपत्ति किसको कहते हैं संपत्ति नारायण के स्मरण को कहते हैं नारायण के स्मरण को संपन्न संपत्ति कहते हैं और नारायण के विस्मरण को विपत्ति कहते हैं श्री विदुर जी का घर रिद्धिमत था नारायण स्मरण से युक्त था विदुर जी के घर के कोने कोने से श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण की ध्वनिया इसलिए रिद्धिमत घर बिदुर जी का घर संपत्ति संपन्न था जी ने संपत्तिशाली घर को छोड़ा बिदुर जी के घर की संपत्ति क्या थी दूसरा भाव बिदुर जी के घर की संपत्ति ये थी इसमें नारायण पधारे थे जिसमें नारायण पधार जाए वही ठाकुर जिसमें पधार जाए वही घर संपत्ति बनते जिस घर में ठाकुर न पधारें उस घर में विपत्ति या विपत्ति विदुरारी ने पूछा हमारे घर में आएंगे विदुर जी महाराज का कारपण्य बोल रहा था दैन्य बोल रहा था हम ही है हम स्थानहीन हैं, अर्थात भावहीन हैं। हमारे घर में ठाकुर कैसे आएंगे विदुर जी कहके चले गए राजा के मंत्री थे व्यवस्था करने के लिए चले गए भगवान कृष्ण की अगवानी करने के लिए चले गए विदुरानी पागल हो कृष्ण नहीं आए, कृष्ण नहीं आएंगे कृष्ण नहीं आएंगे कृष्ण आ गए हस्तिनापुर में अपार जनसमूह भगवान के स्वागत करने के लिए तैयार है उसी जनसमूह में एक कोने भीड़ से घिरी हुई थपेड़ों को खाती हुई धक्के खाती हुई विदुरानी भी है छुप उछुप करके भगवान को देखने का प्रयास करते मेरा कृष्ण ने कहा भगवान कृष्ण दौड़ करके आते हैं लेकिन वो कृष्ण तो रथ है जिनका स्वागत हो रहा है कृष्ण दौड़ के आते हैं जरानी के मंगल में चरणों को पकड़ते हैं प्रणाम करते हैं कहते आज मैं आपके घर में आऊंगा मैं आपके घर में आऊंगा ठाकुर की करुणा किधर से आती है उसका रास्ता नहीं मालूम। बड़े बड़े साधन संपन्न देखते रह जाते हैं साधन विहीन के पास ठाकुर पधार जाते हैं ठाकुर के करुणा के आने का ठाकुर के कृपा के आने का कोई निश्चित मार्ग है ही आज तक कोई निश्चित कर नहीं पाया ठाकुर गाली से प्रसन्न होते हैं कि स्तुति से प्रसन्न होते हैं आज तक कोई जान नहीं बड़ा स्वागत बड़ा सत्कार महाराज कृष्णचंद्र का जय होश हो रहा है चारों तरफ बीस पितामा ऐसे महात्मा स्वागत के लिए तैयार है वहां गए भगवान कृष्ण ने बातें कहीं किसी ने मानी नहीं भगवान कृष्ण की बात किसी ने नहीं मानी भगवान दूत बन के गए किसी ने मानी लोग कहते हैं मानी नहीं शास्त्र कहते हैं मानी नहीं लेकिन मेरा भक्त हृदय कहता है कि मनाई गई मनाई गई जब भगवान कृष्ण कह रहे थे मानो तो उस समय उनके आंखों के सामने वो अपने सखी के लंबे लंबे बाल दिखाई पड़ रहे थे अगर ये मान गए तो उसकी हालत क्या होगी वो मेरी प्राण सखी है उसकी स्थिति क्या हो मनाई गई जो भी हो मानिए, भगवान कृष्ण असफल हो गए भगवान कृष्ण की असफलता में भक्तों की सफलता छपी स्मरण रखिएगा अगर वो मान जाता तो शायद बिदुरानी के यहां भगवान नहीं जाते भगवान कृष्ण की असफलता में भक्तों की सफलता छिप है। भगवान कृष्ण के हार में भक्तों की विजय छिप है। राम जी नहीं मानी गई बात दुर्योधन ने कहा चलो बात तो नहीं मानते आपका स्वागत करने के लिए तो हम तैयार हैं चलिए महल में चलिए भगवान कृष्ण ने कहा तेरे महल में जाने का कोई औचित्य ही नहीं तूने मेरी बात नहीं मानी मेरे प्राण है युधिष्ठिर अर्जुन निकुल सादेव भीम उनको तू मारना चाहता है और जो मेरे प्राण को मारना चाहता है वो तो मेरे शरीर का रक्षण करके ही क्या करेगा मैं तेरे यहां नहीं जाऊंगा मैं तेरे यहां नहीं जाऊंगा क्या हमने तुम्हारे लिए अनेक प्रकार के व्यंजन तैयार किए स्वागत, स्वागत की सामग्रियां हैं वो क्या होगा घरे रहो मैं तो नहीं क्या हम तुमको ले चलेंगे जबरदस्ती ले चलेंगे तुमको बांध लेंगे भगवान कृष्ण ने कहा मुझको बांधने वाला तो दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है मुझको बांधने वाला संसार में कोई नहीं पैदा हुआ दुर्योधन। मुझको बांध सकती है तो मेरी मैया बांध सकती है मुझको बांध सकती है तो मेरी मैया बांध सकती है मुझे तंत्र से नहीं बांध सकता मंत्र से नहीं बांध सकता यत्र से नहीं बांध सकता मैं अपने शक्ति से बांधूंगा दुर्योधन में शक्ति से नहीं बनता मैं तो भक्ति से बनता वो है नहीं तेरे पास जाने का प्रश्न ही नहीं उठता और बंधने का भी प्रश्न नहीं उठता बंधनादि किल सन्ती बहू प्रेम रज सुत बंधन मन्यत दारु भेद निपुणों की षडंगी बंदी भवती पंकज कोशी काष्ठ वेदन की सामर्थ्य रखने वाला सटपथ भ्रमर एक पंकज की कली में बंध करके रह जाता है मैं तो वैसा हूं तुम जो क्या बांधेगा दुर्योधन ने पिकारा चारों तरफ से खड़े हो जाओ अस्त्र शस्त्र से सुसजित हो जाओ इस कृष्ण को जाने मत दो कृष्ण ने कहा तेरा लक्कड़ादा भी मुझको नहीं बांध सकता तू क्या बांध तो यो चला पकड़ ले तेरी सामर्थ्य हो तो देखते देखते लोग देखते रह गए भगवान श्याम सुंदर माता जी किवाड़ा खोलू में आ गया माता जी किवाड़ा खोलू में आ गया किवाड़ा खोलू में आ गया भगवान कृष्ण की मंगलमयी वाणी को सुनकर ध्रुव दो। विदुरानी दौड़ी दौड़ी विदुरानी बिदुर जी महाराज ने जब देखा कि भगवान कृष्ण का अनादर हो रहा है विदुर जी महाराज वहां से दौड़कर कितनी घर रानी खोला भगवान कृष्ण खड़े पति की ओर देखती है तो कहते है, नहीं आएंगे आ गए कि नहीं आ गए प्रेम की बहिमा के, के भाव इनका भाव उनकी भाव ग्राहिकता है बढ़िया हाँ। पौरवेंद्र गृह में स्वीकृतम आत्मसात कृतम का मतलब क्या होता है आत्मीयत्व स्वीकृतम मेरा है ये मेरा है घर किसी दूसरे का नहीं है ऐसा समझ करके इस घर में आए ये मेरा घर ये तेरा घर कै, कैसे तुम्हारा घर कैसे है? कि ये मेरा घर इसलिए है कि मेरी बिदुरानी इसमें रहती है मेरी बिदुरानी इसमें।, इसमें रहती इसलिए मेरा ऐसे भाग्यवान थे श्री बिदुर जी महाराज और श्री बिदुरानी जी महाराज उन्होंने अपने साधन संपन्न घर को छोड़ छो। दिया छोड़ दी बात ऐसी हुई अंधा राजा घबरा गया धृतराष्ट्र घबड़ा गया और घबरा करके श्री विदुर जी महाराज को उसने बुलाया हमको सलाह मैं क्या करूं मैं तुम्हारी सलाह जानना चाहता हूं श्री <laughs> विदुर जी महाराज ने वहां बहुत सुंदर उपदेश दिया है उस उपदेश का नाम है विदुर नीति बहुत सुंदर उपदेश किया है गुरु जी महाराज और उपदेश करने के साथ साथ फटकारा कि तुमने क्या नहीं किया उन पांडवों को लक्ष्य लाक्षागि में जलाया राजरानी जोपती मैं राजरानी रानी शब्द कह रहा हूं राजरानी जोपती और तुम्हारी पुत्रवधु उसकी साड़ी खींची जा रही थी तुमने उसको बचाया नहीं तुमने एक बार प्रेमुख से कहा नहीं और तुम्हारे मन ने सोचा कि मेरे पुत्र ने धर्म से जीता है तुम, अब तुम्हारा मंगल होने वाला है नहीं अब तुम्हारा निश्चित मंगल है यदि मंगल चाहते हो तो ते, तेजासवम कुल कौशल आय अपने कुल की कुशलता के लिए इस आशय का परित्याग कर दो इस दुर्योधन का परित्याग कर दो संत बेलाग बेला बोलता है संत लाग लपेट की बाणी नहीं बोलता लाग लपेट की बाणी व्यवहारी बोलता है साधु नहीं बोलता साधु को व्यवहार से क्या मतलब साधु को तो ठाकुर जी से मतलब सचिव वैद्य गुरु तीर जो प्रिय भोले भयास राजधर्म तन तीर कर वो ही संयोग था संयोग नहीं ठाकुर की प्रेरणा थी ठाकुर कहते हैं जब तक बिदुर गर, राज्य में रहेंगे तब तक इस राज्य का विनाश मैं नहीं कर सकता जब तक बिदुर राज्य में रहेंगे तब तक मैं इस राज्य का विनाश नहीं कर सकता राम जी क्या ठाकुर को पता नहीं था कि सीता जी लंका में है जिस दिन भगवती का अपहरण हुआ है उसी दिन समाचार मिल गया है समाचार देने के लिए एक व्यक्ति जीवित बोली वो यही सोच रहा है कि चाहन चलत प्राण पामर बिन सीयसुद प्रभु ही सुनाई समाचार देने के लिए और उसने समाचार सब दिया है कहा गई है? कौन ले गया है कहा ले गया है सब सब कुछ बताया मारा महाराज श्री जनकनंदिनी को रावण ले गया है लय दक्षिण दिश गयोग गोसाई बिलपति अति कुल दक्षिण दिशा में गया है निश्चित है लंका में गया है अनश्चय तो नहीं है लय दक्षिण दिश गयो दिया। नाथ यह दसानी जनक दक्षिण दिश गोसाई कुरी की नाई तुम चार पदों में देखा क्या नहीं कहा गया श्रीराम जल्दी मारो उसने तुम्हारे बाप को मारा है श्रीराम जल्दी मारो जब श्री चटायु मिले पहने पर जितायु ने कहा दूसरे के प्रमाण मारा जितायु नेतायु ने कहा आप कौन है महाराज राज भेंट आप कौन है? मैं कौन मैं पीछे पूछना पहले मुझे प्रणाम करो पहले मुझे प्रणाम करो प्रणाम तो ठाकुर ने कर लिया ठाकुर के कितने बड़े अधिकार से कह रहे हैं प्रणाम करो महाराज आप अपना परिचय तो दे परिचय है कि मैं तुम्हारा पिता हूं कि तुम्हारे बाप को तुम्हारे पिता को क्षत विक्षत किया है मार डाला है इसलिए जल्दी जाओ तुम्हारी प्राण प्रिया प्रियतमा प्राण बल्लभा का अपहरण करके ले गया है जल्दी जाओ वो कुरनी की तरह तिलाग कर रही थी इसलिए भी जल्दी जाओ पता मैं बता रहा हूं लंका में है। व्यक्ति का नाम मैं बता रहा हूं रावण है बाकी तो नहीं है ठाकुर नहीं जाते ठाकुर क्यों नहीं जाते कोई सहायक नहीं मिला अकेले क्या करेंगे किमत शत्रु हन ने कपयस सहाया बंदरों के सहायक की अपेक्षा है ठाकुर को नहीं जाते चातुर्मा से व्यतीत किया समाचार मिला फिर चले समुद्र के किनारे जाके फिर रुके वाली या समुद्र के इस पार रुके तो जाते नहीं क्यों नहीं जाते कि जिस नगरी का रक्षक विभीषण हो उस पर हम आक्रमण नहीं कर सकते जिस नगरी का रक्षक विभीषण हो उस पर हम आक्रमण नहीं कर सकते पहले विभीषण आवे तो फिर मैं चलू हनुमान जी से कहते हैं जाकर करके काम करके मैं। काम क्या करना है कि मेरा विभीषण निकल आवे यही काम है और कोई काम नहीं हनुमान मेरा विभीषण निकल आवे यही काम है और कोई काम नहीं है मेरा विभीषण जब तक नहीं आएगा तब तक हम लंका पर आक्रमण नहीं करेंगे भाव हृदय भक्त हृदय के सम्राट, पूज्य पाठ आचार्य चरण विश्वबंद महात्मा गौतृिदास जी महाराज लिखते है कि असक चला विभीषण जब ही आयु हीर भय सब तब रावण जबई विभीषण त्यागा भयो विभिन्न ठाकुर ने कहा जब तक विदु जी महाराज रहेंगे जब तक पांडवों का पक्ष दुर्बल है विदुर जी महाराज रहेंगे उस पक्ष में रहेगा पांडवों का पक्ष दुर्बल विदुर निकल जाएंगे पांडवों जाएं। का पक्ष सबल हो जाएगा पांडव का पक्ष सबल क्यों होगा पांडवों का पक्ष सबल मेरे हृदय से रहने को होगा और मेरा हृदय विदुर के साथ है। इसलिए निकलना चाहिए दुर्योधन ठाकुर को चाबी घुमाते कितनी देर लगती है दुर्योधन ले आकर के महाराज बड़ी कठोर वाणी का प्रयोग किया इसको कौन बुलाया है कुटिल को इस दासी पुत्र में किसने बुलाया